संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व धित्राष्ट्र के दस पुत्रों का वध कर्ण का भय और शल्य का संधाना नकुल और विष्यन का युद्ध अर्जुन द्वारा वृश्यन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातचीत संजय कहते हैं महाराज दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र ऋषंगी कवचि पासी दंडधार धनुर्धर अलोलुप सह सूवर्चा ये दस महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की से करने लगे। इनको अपने भाई इन महारथियों को चारों ओर से बाढ़ मारते देख भीम सेन क्रोध से, से जल उठे उनकी आखे लाल हो गई और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे उन्होंने भल्ल नामक दस बाढ़ मार मारकर आपके दसों पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया उनके मरते ही कौरवो की सेना भीम के डर से भाग चली कर्ण देखता ही रह गया महाराज प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देखकर कर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए तब उन्होंने कर्ण से यह समयचित बात कही राधानंदन है न करो तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं दुर्योधन भाई की मृत्यु से दुखी होकर कर्तव्य हो गया है जब दुशासन का रक्त पी रहे थे तभी से कृपाचार आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े है सभी शोक से व्याकुल है सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है तुम तो अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वसन करो। यदि विजय हुई, तो बहुत बड़ी मिलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है सल की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव उत्साह अमरस आदि को जगाया इधर महानवीर नकुल ने विश्व पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया उसने विश्व के धनुष को काट डाला तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए कुमार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथ में ढाल सलवार ले से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूम में विचरने लगा उसने बड़े बड़े रथियों घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही दो हजार का कर डाला फिर भी, भी घायल किया कितने ही पैदल घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को अठारह बाणों से बिंद उसके ऊपर सहायकों की झड़ी लगा दी नकुल भी उसके बाणों की व्यवचार को व्यस्त करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम में भूमिने लगा इतने में ही ने नकुल की ढाल ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए किन्तु कर्णपुत्र ने छह बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए फिर तेज किए हुए सायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां के पीड़ित है उसकी तलवार तथा धनुष कट गई है और वह रथीन हो चुका है द्रपद के पांचों पुत्र सातकी तथा द्रौपदी पांचों पुत्र ग्रसते हुए वहाँते और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ हाथी एवं घोड़ों का संघार करने लगे यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा अस्वस्था दुर्योधन उलुक और आदि ने देवाणकर शत्रुओं के इन ग्यारह महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना के सेना ने आपके महारथियों पर दावा किया कुड़िंदराज के पुत्र ने लोहे के दस बाण मारकर सारथी और घोड़ो सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया किंतु अंत में ने सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया कुड़िंद कुमार का छोटा भाई गांधारराज राज से भिड़ा था वह की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गंधराज गांधार के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा इतने में ही सपने ने उसका सिर काट लिया। कुमार के दूसरे छोटे भाई ने अपने पुत्र दुर्योधन की में से मारे। आपके पुत्र दुर्योधन की में से मारे। दुर्योधन दुर्योधन की की छाती छाती में में बहुत बहुत से से बाण बाण मारे। मारे। आपके तब ने तीखे बाणों से उसको बीध कर उसके हाथी को भी छेद डाला हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा अब कुंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया उसने सारथी तथा घोड़ों सहित के रथ को कुचल डाला किंतु ही देर में के द्वारा चलाए से होकर वह हाथी भी सवार सहित हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने क्राथ राज पर आक्रमण किया उसने अपने बाणों से क्राथ के घोड़े सारथी ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उसे भी मार गिराया तब वृक उस पहाड़ी राजा को बारह बाढ़ मारकर अत्यंत घायल कर दिया चोट खाकर राजा का विशाल गजराज वृक्ष पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसके रथ और घोड़ों सहित का कचूमर निकाल डाला अंत में देवावृद्ध कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया इधर देवावृद्ध कुमार भी सहदेव पुत्र के बाणों से पीड़ित होकर गिरा और मर गया इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा पर सवार हो शीड़ित करने लगा देख राज ने उसका भी सिर का आपकी सेना के बड़े बड़े गजराजों खोड़ों रथियों और पैदलों का संहार करने लगा उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया उसने हंसते हस्ते, हस्ते बहुत से तीखे बाढ़ मारकर सतानिक को घायल कर दिया शतानिक ने क्रोध में भरकर भर कर छुराकार को, को, को, को बारह बाणों से बिंद डाला उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त को भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे अर्जुन ने देखा कि कर्णपुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्रीकृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाढ़ से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की फिर उनकी बाई भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे इतना ही नहीं उसने पुनः श्रीकृष्ण को नौ और अर्जुन को दस बाणों से बिंद डाला अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन हिमन विष्न को मार डालने का निश्चय किया बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके भावों में तीन जगह बल पड़ गया आंखें लाल हो गई उस समय मुस्कराते हुए कर्ण दुर्योधन और अस्वस्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे कर्ण मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं किन्तु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र विष्णेन का वध करूंगा तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ कर्ण विश्व का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा सारे झगड़े की जड़ तू ही है दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा ऐसा करकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और विश्व पर निशाना साध ठीक किया परंत तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से दस बाढ़ छोड़े उससे वृक्ष के मर्म स्थानों में चोट पहुंचे इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली फिर चार चारों से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया मस्तक और भुजाएं पर रथ लुढ़क कर जमीन पर जा पड़ा पुत्र के व से कर्ण को बड़ा दुख हुआ वह रोष में भरकर सहसा श्री और अर्जुन की ओर दौड़ा महाराज उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा धनंजय आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है अब संभल जाओ देखो वह है उसका रथ उसमें सफेद घोड़े जुटे हुए हैं। रथी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान है रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती है तथा उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटिया शोभा पा रही है जरा उसकी ध्वजा तो देखो उसमें सर्प का सर्प का चिन्ह बना हुआ है कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ बढ़ा आ रहा है उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं इसलिए कुंती नंदन तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूदपुत्र का वध करना चाहिए रण में तुम देवता असुर गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोगों को जीतने में समर्थ हो इस बात को मैं जानता हूँ जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है जिनकी तीन आंखें हैं जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहां है तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए तुम त्रिशूलधारी देवदेव दे, देव, भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमूचिका किया था मैं आशीर्वाद देता हूँ युद्ध में तुम्हारे विजय हो अर्जुन बोले संपूर्ण लोकों के गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजय निश्चित है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है ऋषिकेश घोड़े हाक कर रथ को कर्ण के पास ले चलिए अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता आज आप मेरे बाणों से टुकड़े बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए या मुझे ही कर्ण के बाणों से मारा हुआ देखिएगा तीनों लोगों को में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े वे चलते चलते कहने लगे ऋषिकेश घोड़ों को तेज चलाइए कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाँका एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया